ओ oh. पाठ में स्वागत है भगवान की कृपा से ईश्वर की कृपा से हमने इस सूत्र को पढ़ लिया था और वृत्ति योग अनुशासन उसको हमने पढ़ लिया था अब जो है योगस्त वृत्ति निरोधा चल रहा है नीगस्त हाँ तो इस योग में हमने जो है आत्मा का क्या स्वरूप है जी, उसके विपरीत हाँ, इसको हमने पढ़ लिया था कि क्षितिय शक्ति अपरिणामी संक्रमा दर्शित विषया शुद्धा चानता चा बोलते शक्ति जो है अपरिणामी सत्य गुणात्मिका विवेक थी तो ऊपर जो, जो कहा था ऊपर जो कहा था कि तदेव रजो ले मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुषान्यता ख्या मात्र धर्म मेघ ध्यानोपम भोल रहे हैं कि वही चित्त सत्व जो है वह प्रख्या रूप चित्त सत्व ही जब रजो उसमें से जब रजोगुण भी समाप्त हो जाता है रजोगुण के भी मात्रा नहीं रहती है तब वह चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है उसका जो उसका स्वरूप है कि उस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया सत्व का आत्मा को भान होने लग जाता है कि इसमें सत्व की अधिकता है तो वह अपने स्वरूप में प्रख्या रूप जब हो जाता है उसका अपना स्वरूप है प्रख्या रूप ज्ञान रूप तब जो है सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति मात्र होती है सत्व और पुरुष सत्व माने बुद्धि चित्त और पुरुष मन आत्मा इसके भेद का ज्ञान मात्र होता है और धर्म में ध्यान जो है धर्म में जो समाधि है उसके समीप ले जाने वाला होता है उसकी ओर झुकाव होता है है ना जी? तो ये हो गया था तो वो वही है विवेक्याति उसी का नाम विवेक्याति है मने विवेक सत्व और पुरुष के विवेक का ज्ञान हो जाता है कि ये सत्व है और ये पुरुष है दोनों एक नहीं है ये ज्ञान हो जाता है हेलो डॉक्टर साहब आप जुड़ जाइए इसमें ये जो है उनका ये, ये जो है आवाज़ कट गई थी जी जी जी जी तो मैं उसमें जुड़ जाइए क्योंकि आज फिर सर इंटरनेट खराब है अच्छा आपको नंबर जो दिया था ना अब अच्छा, तो ठीक है है बिल्कुल आवाज़ आ गई अच्छा आ रही पत्नी फोन पे है जी अब उसमें फोन नहीं करता हूँ अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है चलिए जी तो क्या है आत्मा का जो स्वरूप है शक्ति का जो स्वरूप है और विवेक ख्याति का जो स्वरूप है दोनों में अंतर है ये शक्ति का जो स्वरूप है शक्ति का स्वरूप है और अप्रतिसंक्रमा और, और इसके लिए विषय बुद्धि का जो दिखाया जात है परंतु करता हूँ आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से इसलिए आपको फोन तो लगाना पड़ेगा तो या तो मोबाइल से लगाइए या उससे लगाइए क्योंकि जो है ना तभी ठीक से पढ़ पाएंगे तो ये तो मुश्किल है आज जो है ना हाँ ओम तो मैं ऐसा करता हूँ चार दिन अपना रेगुलर फोन जो मेरा सेल फोन है उसको इस्तेमाल करता हूँ हाँ हाँ तो कनेक्ट कर दूंगा साथ में हाँ उसे कनेक्ट कर लीजिए तो फिर रुकेगा नहीं पार्टी हाँ। तो एक तो मिनट लगेगा उसमें जी जी अपना लेके लगाइए लगाइए सेल फोन लगाइए लगा लिए लगा लिया स्वामी जी मैं फोन पे भी आ जाए दोनों तरफ जी तरफ जी जी जी जी तो वो तो कट गया है तो तो मैं बता रहा ठीक है।, है जी तो दोनों तरफ से कनेक्ट ठीक है फोन से कनेक्ट कर उसको म्यूट कर लीजिए इसको ठीक है थीक तो, अगर फिर चिती शक्ति का जो स्वरूप है चिती शक्ति का स्वरूप तो जो है है, है और दर्शित विषय है शुद्ध है और अनंत है परंतु इसके विपरीत जो है विवेक ख्याति जो है सत्तपुरुष की जो अन्यता ख्याति है वह इससे विपरीत है इस चिति शक्ति से विपरीत है, सत्य गुणात्मिका चम अतो विपरीता ये जो विवेक विवेक ख्या ये जो विवेक ख्या है सत्व गुण वाली सत्य गुणात्मिका जो विवेक ख्याति है प्रख्या रूप जो विवेक ख्या है सत्य गुणात्मिका विवेक ख्या जो है वह क्या है अतः विपरीता इससे विपरीत है इस चीति शक्ति से विपरीत है तो वह आत्मा उस समय जब मेडिटेशन कर रहा होता है या आत्मा जब इस मेंटल स्टेट पर जब पहुंच जाता है साधना करते करते तो उसके बाद क्या होता है साधना करते करते जब वो पहुंच गया तो फिर उसको अनुभव होता है कि भाई जब इससे ये विपरीत है सत गुणात्मिका है विवेक ख्या और मैं ऐसा हूं तो सत गुणात्मिका विवेक है तो ठीक है इसमें सत्गुण की प्रधानता है परंतु उसमें रजोगुण और तमोगुण कुछ ना कुछ तो रात आई है और ये बदल भी सकता है ये तो बदल भी सकता है ये ऊपर भी हाँ ऊपर नीचे हाँ, हो सकता है तो ये ऊपर नीचे हो सकता है इसीलिए अतः इसीलिए तस्याम विरक्तम चित्तम उस विवेक ख्याति के विषय में जब चित्त विरक्त हो जाता है उससे लगाव हट जाता है उससे उस उसका वैराग्य हो जाता है चित्र को अर्थात आत्मा को आत्मा चित्त के माध्यम से विरक्त हो जाता है परंतु सब आरोप यहाँ पर चित्र पर ही चित किया गया है क्योंकि चित्त के अंदर ही है तो ये तत्म विरक्तम चित्तम उस विवेक ख्याति के विषय में जो विरक्त चित्त है ताम अति ख्याुनधि वो जो विवेक ख्याति है सत्व और पुरुष के भेद का जो बोध हो रहा है जिसके कारण तो उस विवेक ख्याति को भी निरुन व रोक देता है वह चित्त क्या करता है उस विवेक ख्याति को रोक देता है अर्थात आत्मा विवेक ख्याति को भी रोक देता है और सद संस्कारोपगम भवती और तदवस्तम चित्तम जब वह विवेक ख्याति को रोक दिया और उस समय चित्र के जो मन जो है मन बुद्धि चित्र अहंकार की जो स्थिति है तो तदव उस अवस्था वाला चित्त है संस्कारोपगम भवती केवल उसके मा उसके पास संस्कार मात्र शेष रहता है संस्कार के समीप में जाने वाला होता है संस्कार की ओर उसका झुकाव हो जाता है समझ गए जी आ, मैं समझ इसमें उपगम की तो उसमें संस्कार शेष रह जाते हैं या उसमो भाल मैंने बताया कि संस्कार शेष रह जाता है लिटरल मीनिंग तो ये हुआ कि संस्कार के समीप जाने वाला होता है समझ गए जी हां जी। मैंने संस्कार उपगम पीछे भी उपज होता है ना समीपे गांधी सम, हाँ। उसके पर झुकाव होता है अभी झुकाव होता है यदि विवेक ख्याति को रोका तो विवेक ख्याति को रोकते ही तुरंत थोड़े हो जाएगा कि वह जो है असंप्रजा समाधि को प्राप्त उधर की ओर झुकाव होता है और झुकाव होता है वह केवल संस्कार ही रहता है और संस्कार रहता है फिर समाधि की प्राप्ति होती हैदवस्थम चित्तम चित्तम का ध्यान कर लीजिएगा तदवस्थम चित्तम संसारो संस्कारोपगम भवती उस अवस्था वाला जो चित्त है जिससे विवेक ख्या को भी दिया गया और उस वो जो अवस्था है निरुद्धावस्था चित्त की तो उस अवस्था वाली जो है निरुद्धावस्था का वर्णन कर रहा है तो, तो उस अवस्था वाले जो चित्त है संस्कार के समीप जाने वाला होता है और संस्कार के समीप जाता है जब संस्कार के समीप जाएगा तो फिर संस्कार ही शेष रहता है उसका फिर बोलते हैं सनिर्वीज समाधि वह वा अवस्था वाला चित्त है जो संस्कार के समीप जब जाता है और उस समय जो चित्त में समाधि लगती है उस समय चित्त का जो धर्म होता है क्योंकि जो समाधि चित्त चित्त का धर्म है ना जी? जी। तो वह जो जिस धर्म वाला हो जाता है वह निर्बीज समाधि धर्म वाला हो जाता है अर्थात उस अवस्था में चित्त की जब विवेक ख्याति को भी रोक दिया सत्य गुण को भी सतगुण की वृतिया को भी जब समाप्त कर दिया तो उस समय वह बीज जो है निर्बीज निर्बीज मानी बीज रहित समाजी अर्थात उसमें दग्ध बीज हो जाता है जैसे चने को भून देते हैं ना जी तो वह आप मिट्टी में जब डालेंगे भी तब भी वह वह क्या बोलते हैं कि उसको उसमें स्प्राउट नहीं होगा नहीं होगा ऐसे ही जो है ये निर्बीज हो इसका नाम हो निर्बीज इसमें बीज समाप्त हो जाता है, है? केवल संस्कार ही रह जाता है तो समाधि संस्कार नहीं वो समाधि जी रहे रहे पुराने अगले संस्कार नहीं बनेंगे तो फिर बोल रहे हैं न तत्र किंचित संप्रजा वहां पर कुछ भी संप्रज्ञान नहीं होता क्योंकि तो वहां पर जो है वृत्ति तो समाप्त हो गया वृत्ति के माध्यम से ही तो संप्रज्ञान होगा ना जी हाँ जी वहां पर यहाँ पर वहाँ कुछ भी संप्रज्ञात नहीं होता इसका मतलब ये हुआ कि वृत्ति के द्वारा कुछ भी संप्रजात नहीं होता क्योंकि वहां पर वृत्ति समाप्त हो गई है सीधे आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होता है सीधे मनु वहां पर सीधे डायरेक्ट परसेप्शन हो जाता है वहां पर चित्त की वृत्ति अभी हम लोग जिस अवस्था में हैं जो विक्षिप्त अवस्था में या अवस्था में जिस भी अवस्था में है तो उस अवस्था में क्या होता है चित्त के माध्यम से किसी भी चीज का हम ज्ञान करते हैं परंतु जब वह अवस्था आता है जब उस अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है चित्त जब उस अवस्था में पहुंच जाता है जब सभी प्रकार के वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो वहां पर वृत्ति के माध्यम से किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता न कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है कि असंप्रद इसलिए वह असंप्रद्धांझ गया जी और द्विविध योग चित्त वृत्ति निरोधा और वह जो है और सब मान वह जो दो प्रकार का विविधा मान दो प्रकार का वह जो योग है दो तो प्रकार का जो वह योग है मान संप्रजात और संप्रजात दो प्रकार का जो योग है वह चित्त वृत्ति चित्त के वृत्ति का निरोध करने का नाम चित्त के वृत्ति को का रुकने का नाम योग है वह दो प्रकार का योग ये बता दिया व्याख्या कर दिया योग निध की व्याख्या कर दी समझ गए गया हाँ जी अभी आपने दो मिनट पहले कहा था तो आत्मा चित की चित्तियों को रोकता है योग रुकने को कहते हैं रोकने को नहीं हाँ ठीक हाँ, है वो एक्चुअल तो वही है कि चित्त के वृत्ति का रुकने का नाम योग है परंतु वह रुक, रुकेगा उसने तो प्रयास करना पड़ेगा ना हाँ जी इसीलिए मैंने कहा दिया कि चित्त के वृत्ति को रोकने का नाम योग है आप ये ध्यान रखिएगा कि नी नीपूर्वक रुद धातु है वह रुकने अर्थ में है भाव को बताता है। तो इसीलिए वह विविध सह द्वि प्रकार का वह जो योग है संप्रजात असंप्रजात योग जो है वह चित्त वृत्ति का निरोध है मने चित्त वृत्ति के रुकना है चित्त के वृत्तियों का और है या दो प्रकार का योग में अंग्रेजी का एक थोड़ा सा प्रश्न उसी में दो का दो चीजों के शब्दों के रूप पर पूछूंगा एक तो तो निरुद्ध का है एक तो शब्द इस्तेमाल करते हैं सीज़ उसका मतलब होता है कि समाप्त हो गई तो वृत्ति समाप्त होने को तो नहीं कह रहे इसको इसको रुकने को कह रहे ना हाँ तो जब रुक गया सर्व वृत्ति जब सभी वृत्ति जब रुक गया उसके बाद ही तो असम प्रजन समाधि होगी यहाँ पर रुकने का समाप्त तो कभी समाप्त का यदि आप प्रयास छोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा ना आजीवित जब तक है तब तक तो आता रहेगा यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है क्योंकि जो है आगे आएगा वित्थान जब योगी का जब विथान दशा होता है तो चित्त के अंदर वृत्तियां तो होती ही है ना परंतु सामान्य जन से विशेष होती है सामान्य जन का अलग है विशेष जन का अलग है वो आगे मैं बताऊंगा अच्छा ठीक है यहाँ पर ये है कि ये रुकना स्टॉप हो जाना रुक जाना चित्त के वृत्ति का रुक जाने का नाम योग उस रुकेगा उसके लिए रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है एक समाप्त मतलब समाप्त का मतलब दग्ध बीज तो दग्ध बीज का मतलब ये मतलब दग्ध बीज उसको जला दिया जाता है जब जला दिया जाता है तो फिर वह आता नहीं है यदि हाँ व्यक्ति जो है तो वो फिर उस जो यदि असंप्रचार समाधि को प्राप्त करे वो पीछे थोड़े हटेगा वो तो आगे ही बढ़ेगा हाँ जी तो उसकी वृत्तियाँ समाप्त हो जाती है ऐसा भी कह सकते हैं परंतु रुकना है योग मैं समझ गया रुकना है एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं लोग स्टिल का मतलब होता है जिस तरह शांत हो गया बिल्कुल पानी को कह बिल्कुल बिल्कुल एकदम रुक गया है कहिए उसमें कोई वेव नहीं आ रही कुछ नहीं आ रही आई है ना चित्त तो तो, की वृत्तियां चित्र के अंदर जो वृत्तियां स्टील हो गया रुक गया अब कोई वृत्तियां नहीं आ रही है वही स्टिल वर्ड भी इस्तेमाल अच्छा रहेगा जिसकी मैंने यहाँ पर सप्रेशन वर्ड पढ़ा था हरिहर जी की इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो सप्रेशन तो वो दबा इंग्लिश हिंदी में शब्द उसका इसलिए मैं कहता मुझे शब्द समझ अच्छा नहीं लगा मुझे शब्द आ रहा था मन में कि वो अच्छा रहेगा मुकाबले में स्टिल हाँ, ठीक है के का होना बिल्कुल शांत एकदम खत्म बिल्कुल हाँ। कुछ नहीं होना आगे पीछे कुछ नहीं एकदम रुक गई है बिल्कुल हाँ। चित्त के वृत्ति जो रुक गई रोकने के लिए प्रयास करना पड़ेगा मतलब उस समय वृत्तियां आएगी नहीं रुक गई का मतलब कि वृत्तियां नहीं आएगी हाँ जी उस समय आप अंग्रेजी में देखिए क्या होगा उसका मतलब रुक गई का मतलब ये हुआ कि उस समय वृत्तियां नहीं आएगी हाँ जी हाँ तो उसके लिए स्टील शब्द ठीक है दूसरा शब्द वृत्ति के लिए है जो हल्की देखिये वृत्ति का मतलब तो हुआ वृत्ति दो तरीके का है एक है ज्ञानात्मक वृत्ति दूसरा है कर्मात्मक वृत्ति हाँ जी चित्त की कर्मात्मक वृत्ति तो होती ही है वो कभी नहीं रुकती है यहां पर चित्त के वृत्ति को रोकने का जो नाम है चित्त के वृत्ति का जो रुकना है वो ज्ञानात्मक वृत्ति रुक जाती है वृत्ति का तो व्यापार को ना जी हाँ जी वृत्ति का मतलब होता है व्यापार क्रिया तो चित्त के अंदर दो तरीके की क्रियाएं होती है एक क्रियाएं होती है ज्ञान रूप में और एक क्रियाएं होती है कर्म रूप में तो यहां पर जो चित्त के वृत्ति को रोकने की जो बात कही गई है या चित्त के वृत्ति की रुकने की जो बात कही गई है वह चित्त की वृत्ति के रुकने का जो है चित्त की चित्त की वृत्ति के रुकने की जो बात कही गई हुई है वहां मतलब ज्ञानात्मक वृत्ति के रुकने की बात कही गई है कर्मात्मक नहीं ध्यान रखिएगा कर्मात्मक कोई परेशान नहीं करता साधना में दोनों का मतलब समझते एक तो ज्ञान रूप हुआ एक कर्म हुआ एक ज्ञान रूप वृत्ति योग्र चित्त वृत्ति जो वृत्ति है वो ज्ञानात्मक वृत्ति है कर्मात्मक वृत्ति नहीं है तो ध्यान रखिएगा था, था हाँ जी अच्छा मैं समझ गया हाँ क्योंकि कर्मात्मक तो जब तक जीवित है कुछ ना कुछ कर्म कर रही है कर रही है तो इसलिए कर्मात्मक वृत्ति नहीं कर्मात्मक वृत्ति को रोकने का नाम ये नहीं है कर्मात्मक वृत्ति चलती रही, उसको कोई रोक ही नहीं सकता ठीक है तो. वो वो बाधा नहीं करता है व्यक्ति को वह जैनात्मक वृत्ति रोकना है एक शब्द और वृत्ति को क्योंकि उस पुस्तक में तो लिखा उन्होंने फ्लक्चुएशन मॉडिफिकेशन मेरे मन में तो जिससे आपने व्यापार शब्द इस्तेमाल किया एक्टिविटी वर्ड अच्छा लग रहा है उसके मुकाबले में uh, का, तो मतलब, है का मतलब, मतलब है व्यापार का मतलब हाँ व्यापार व्यापार, हाँ जी. और व्यापार दो तरीके का हो गया एक ज्ञानात्मक व्यापार और एक कर्मात्मक व्यापार हाँ ज्ञानात्मक वृत्ति और कर्मात्मक वृत्ति ठीक है तो वो जो है ज्ञानात्मक वृत्ति को रोकने का नाम योग है जब आंख बूंद रहे मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय जो आपके अंदर स्मृति में ज्ञानात्मक वृत्ति आ रही है या आंख से आपने जो देखा उससे जो आपके मन में जो विचार आया वो तो ज्ञानात्मक ही है ना जी हाँ जी उस सबको रोकने का नाम योग है सबका नाम रोकने का नाम, नाम योग है समझ गए हाँ जी वो समझ गया उसमें डिस्ट्रेक्शन वर्ड भी इस्तेमाल डाले या नहीं वो जश्न डाले या नहीं उसमें कौन सा डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रैक्टिंग हाँ डिस्ट्रैक्टिंग मतलब जो आपको दूर ले जाए uh, एक तो अट्रैक्शन हो जाता है दूसरा उसका डिस्ट्रैक्शन तो तो अट्रैक्शन जी अट्रैक्शन तो खिंचा हुआ नी हाँ आकर्षण की तरफ जा रहा हो जाओ दूसरी तरफ दूसरी, था, दूसरी था उसका ऑपोजिट हो गया बिल्कुल मैंने एक होता है आकर्षण दूसरा होता है विकर्षन विकर्षन को डिस्ट्रेक्शन कहते हैं जी हाँ तो विकर्षण उसका आकर्षण से उल्टा हो गया हाँ उल्टा बिल्कुल उल्टा है उसका जी हाँ तो इसमें क्या, क्या क्या किस रूप में प्रयोग करना चाहते हैं आप कि वृत्ति जो जो विकर्षण वाली है ज्ञानात्मक नहीं आकर्षण विकर्षण वो आकर्षण वाली भी वृत्तियाँ समाप्त हो गई ना हाँ जी ठीक है अच्छा। कुछ जो आपको कोई चीज आपको अट्रैक्ट करता है संसार का चीज वो भी सब बात होगी ना हाँ एक तरफ से तो, तो आकर्षण भी विकर्षण ही हो गया क्योंकि जो मुझे किसी सुंदर चीज को देखनी है तो और और विकर्षण भी तो भी तो तो, परमात्मा, परमात्मा से दूर ले गया ना आ, परमात्मा विकर्षण उस रूप में हो गया इसीलिए क्यारा परमात्मा से दूर कर दिया दूर किया इसलिए विकर्षण है और वह संसार के चीजों में ले गया वो आकर्षण हो गया तो इस रूप में क्या था की विकर्षण वाली लिए उसको एक्टिविटी उस, होती है समझ गया कि वृत्ति क्या आकर्षण की हो चाहे विकर्षण की हो दोनों को समाप्त कर दिया हाँ। सर। और सरल में यदि वृत्ति पता है तो लौकिक भाषा में कहेंगे धंधा व्यापार कहते हैं बिजनेस को धंधा नहीं मैं समझ गया होता था था। हाँ तो वो धंधा जो है जैसे लोग धंधा करता है तो वह कोई पैसा का धंधा करता है कोई मतलब किसी तरीके व्यापार करता है ऐसे ही चित्त में जो धंधा हो रहा होता है चित्त में जो अनेक प्रकार के जो व्यापार हो रहे होते हैं क्रियाएं हो रहे हैं तो चित्त में दो तरीके क्रियाएं होते हैं एक जो है जानात्मक और एक कर्म क्रिया का सब्जेक्टिविटी अच्छा है क्योंकि मैंने दो तीन पुस्तकियाँ पढ़ी हैं इंग्लिश में वो सब फ्लक्चुएशन मॉडिफिकेशन कहते रहते हैं कि इस तरह के मैं पूछना चाहता था तो आ, आ, वो इस आप मैं तो अंग्रेजी हिंदी में ज्यादा बताता हूँ हिंदी के माध्यम से संस्कृति के माध्यम से और उसको उसको तत्सम आप लिखने का कोशिश कीजिए हाँ जी मैं उस कारण से पूछ रहा था कि एक का, मैंने का पढ़ा था कि जब एकाग्र अवस्था में व्यक्ति है तो उस अवस्था में उसको एक ही चीज में जो सोच रहा उसी में लगा रहा तो वो भी एकाग्र अवस्था हो गई ना जी ठीक है हाँ, है ना आगे बदले ना पीछे आ, तो एक रूप में तो ये यह वृत्ति में व्यापार तो बंद हो गया उसका ना उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है तो जा उसमें कंसंट्रेशन है तो उसका ठीक होगा उसका वो एकागरावस्था हो गया ना येगरावस्था में जिसमें संतोजात तो समाधि हो गई उसमें हाँ, संत समाधि हो गई जी ठीक अच्छा ठीक है मैं समझ गया हाँ सम्रज्ञान समाधि सम्रज्ञान समाधि हो गई और वो भी ये ड्यूरिंग आपको देखना है कि ड्यूरेशन है कि भाई कितना देर तक ये है कि उसमें आपके उसके बीच में कोई दूसरा चीज नहीं आना चाहिए हाँ दूसी दूसरा विचार आ तो, तो फिर वो वो जो है ना क्या बोलते हैं विक्षिप्ता अवस्था है हाँ ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल आगे चले हाँ जरूर जरूर आगे पढ़िए बहुत है तो अब तरने का आएगी व्यास में तीसरे की चेतसी बोधि बुद्धि बोधा बोधात्मा तरह अवस्थे स्वभाव बोल रहे तद अवस्थे चेतसी मन चित्त की जब वह अवस्था हो जाती है निरुद्धावस्था तद चेतसी का मतलब यहाँ कि मैंने ये जो वो जो कहा था कि सर्ववृत्ति निरोध हेतु संप्रज्ञा कहा था जी तो तड़ अवस्थे चेतने उस अवस्था वाले चित्त में मैंने चित्त की वह अवस्था होने पर निरुद्ध अवस्था होने पर सभी वृत्तियों का निरोध होने पर समझ हाँ गए तड़ अवस्थे चेतसी का क्या अर्थ हुआ जी उस अवस्था वाले चित्त में हेलो डॉक्टर साहब हाँ हेलो हाँ कर गया मैं दोबारा फिर एंटर करता हूँ कीजी कीजिए कीजिए कीजिए गया हाँ जी लग गया सुबह तो तो दुबा, जी जी इसको काट देता हूँ तो तद अवस्थे चेत मने उस अवस्था वाले चित्त में जब चित्त की निरुद्धावस्था हो जाती है पांच जो अवस्था है ना चित्त की हाँ जी हाँ. उसमें से जो अंतिम जो अवस्था है निरुद्धावस्था जो है अंतिम जो अवस्था है उस अवस्था वाले चित्त में जो है विषयों का अभाव हो जाता है हाँ जी वहाँ पर अभाव हो जाता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध जहाँ होगा तो वहां पर वृत्ति होगी ना जी हाँ जी तो जब निरुद्धावस्था चित्त की जब निरुद्धावस्था हो जाती है तो निरुद्धा अवस्था वाले चित्र में जिसमें सभी प्रत्या निरुद्ध हो जाती है तो ऐसे अवस्था वाले चित्र में विषय के अभाव होने से जब विषयों का जब अभाव हो गया तो उस समय आत्मा क्या करेगा आत्मा को तो बुद्धि को देखता है ना जी हाँ जी आत्मा क्या कैसे हम लोग ज्ञान करते हैं आपको पता है आत्मा सदा हम लोग सदा बुद्धि को देखते हाँ जी और बुद्धि का संबंध जो है इंद्रियों के साथ है। बुद्धि माने सेंसिस समझ माने मन बुद्धि चित्र का सब ले लीजिएगा हाँ जी तो आत्मा केवल बुद्धि चित्त को देखता है और चित्त बुद्धि जो है वह विषयों के साथ उसका संपर्क होता है और सेंसिस का विषयों के साथ संपर्क होता है तो विषय जो है चित्त मान मन क्या बोलते हैं कि आंख जो है विषयों को ग्रहण करता है और वह जो है फिर चित्त के चित्त के पास पहुंचाता है और चित्त फिर आत्मा को पहुंचाता है इस तरीके से ज्ञान होता है सो so पता है ना हाँ जी हाँ तो यहां पर यह है कि तो आत्मा जो कुछ भी संसार का चीज या किसी का भी ज्ञान करता है तो वह चित्त के माध्यम से करता है तो वह चित्त में ही देखता है परंतु हाँ। वह संसार के साथ जुड़ा हुआ है इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए जो है वह उसको भान नहीं हो पाता है तो बोल रहा है कि जब चित्त की निर्धावस्था हो जाती है जब सभी वृत्तियों जब रुक जाती है उसके बाद विषय का अभाव हो गया विषय का अभाव हो गया तो क्या करेगा आत्मा बुद्धि का बोध करेगा बुद्धि का ज्ञान करता है इसलिए बुद्धि बोधात्मा पुरुष बुद्धि को बोध करने वाला आत्मा क्या हुआ जी बुद्धि को बुद्धि को बुद्धि को जानने वाला बुद्धिम बोधयति इति बुद्धि बोध और बुद्धि बोधस चाचो आत्मा बुद्धि बोधात्मा यह बुद्धिम बोधयति बुद्धि को बोध करने वाला बुद्धि मने चित्त उस बुद्धि को जानने वाला बुद्धि को ज्ञान रखने वाला बुद्धि को बोध करने वाला जो आत्मा है आत्मा है, जो पुरुष है आत्मा जो पुरुष है आत्मा को ही पुरुष कहा है बुद्धि तो को बोध करने वाला आत्मा पुरुष जो है किस स्वभाव वाला, वाला हो तो उसका उस समय स्वभाव क्या होता है जो बुद्धि को ही केवल बोध कर रहा है समझ गए हाँ ठीक है इसकी व्याख्या लोग अलग अलग तरीके से किए हैं सो ध्यान रखिएगा आप यदि मैं पूछना चाहता था आचार्य जी यहाँ जो बुद्धि है ये बुद्धि इसमें चित्त चतुष्टय के लिए इस्तेमाल प्रयोग किया जा रहा है ना इस समय समझे हाँ हाँ हाँ जी जी जी जी क्यूंकि तो आप देखे ना कहीं पर बुद्धि प्रयोग करेगा कहीं पर चित्त करेगा कहीं पर मन करेगा कहीं पर अहंकार मान मन बुद्धि चित्र अहंकार चारों के लिए है चारों के लिए शब्द हाँ तो यहाँ पर बुद्धि मान चित्त उस बुद्धि को चित्त को बोध करने वाला जो आत्मा है उसका क्या स्वभाव है मतलब आत्मा जो पुरुष है आत्मा जो पुरुष है जो का ब्यार कर लीजिएगा यहां पर हाँ जी मैं समझ गया अभी हाँ बुद्धि को बोध करने वाला आत्मा जो पुरुष है पुरुष का मतलब समझते हैं कि पूर्व क्षेत्र थी पुरुष जो पूरी में रहता है शरीर में रहता है इसलिए उसका पुरुष है किम स्वभाव किस स्वभाव वाला है उसका स्वभाव क्या है ये अवतरण का है अवस्थान वाला करेंगे तो अवस्थानम स्वरूपे वा मन तदा मतलब क्या हुआ जी तब उस समय उस समय किस समय जिस समय चित्त की सभी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है उस समय हाँ जी समझ गए हाँ जी ठीक है चित्त की जब सभी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है उस समय द्रष्टु दृष्टा के स्वरूप में अपने रूप में दृष्टा मान जीवात्मा हाँ जी देखने वाले देखने वाले के अपने रूप में अवस्थान होता है अपने रूप में प्रतिष्ठा होती है अपने रूप में स्थिति होती है समझ गए ठीक है थी थी? हाँ अच्छा जी एक चीज आप शंका कर सकते हैं या मैं खुद ही शंका करता हूँ कि देखो अथ योगानुशासन में आपने पढ़ा था क्या पढ़ा था अथ योगानुशासन अथायु योग में पढ़ा था कि जो एकाग्र चित जो होता है एकाग्र जब चित्त चित्त की जो एकाग्रवस्था होती है तो एकाग्र चित्त वाले मैंने यस्तु एकाग्र चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योत क्षणती क्लेसान कर्म मंगनाधम अभिमुखम करो सज्ञा तो ये जो है इसमें जो एकाग्र चित्र अवस्था है एकाग्र अवस्था वाला जो चित्र है उसमें सद्भूत जो जो वस्तु जैसा है जो अर्थ जैसा है उसको रूप में प्रकाशित करता है जो वस्तु जैसा है तो उस वस्तु तो पदार्थ तो छह प्रकार के हैं पदार्थ कितने प्रकार के हैं जी छह प्रकार प्रकार हाँ वैशेषिक दर्शन जो है कहते ना कि वह द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये छे हो गया ना जी हाँ जी और कुछ कुछ जो है नवे वाले जो हैं अभाव को भी मानता है पदार्थ तो उसके आधार पर द्रव्य गुण कर्म समान्य विशेष समवाय अभाव ये सात पदार्थ कहते हैं ये हमने जो तर्क संग्रह इत्यादि जो पढ़ा हुआ है जिसको ऋषि दयानंद जी नर्क संग्रह कहे हैं तो उसको हमने जो पढ़ा है तो वो उसमें सात प्रकार के पदार्थ मानते हैं परंतु वैशेक ही पदार्थ मानता है तो वह द्रव्य गुण कर्म समान विशेष अभाव तो ये जो छह पदार्थ हैं या सात पदार्थ जो भी है ये छे पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसी तरीके को वह प्रकट करता है तो उसमें द्रव्य है तो द्रव्य में आत्मा द्रव्य है ना जी मन द्रव्य है आत्मा द्रव्य है बुद्धि इत्यादि सब द्रव्य है पृथ्वी जलगनीकाश द्रव्य है ये जितने भी पृथ्वी जलग्न वायु आकाश जो द्रव्य है और मन दिशा आत्मा मन दिशा Sam? आत्मा और काल मान काल दिशा आत्मा मन ये नौ द्रव्य है तो ये जो द्रव्य है और आगे जो गुण भी द्रव्य गुण भी पदार्थ है कर्म भी पदार्थ है संवाय भी पदार्थ है तो ये सभी पदार्थ है इसका जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप जब एकाग्रावस्था वाला चित्र में उसी स्वरूप को वह एकाग्रावस्था वाले चित्र में प्रकाशित होता है समझ गए जी हां जी समाधि जो है जो समाधि जो होती है कागरा वाले जो चित्त है उसमें जो समाधि होती है वह सद्भुत अर्थ को प्रकाशित करता है तो जब वह समाधि तो आत्मा भी हो गया तो आत्मा का भी जैसा स्वरूप तो है उसको उसी रूप में प्रकाशित कर देगा उसी प्रकाशित करेगा। और चित्त का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में प्रकाशित कर देगा कर देगा ना वो समाधि तो अब इसी में ही सत्व और पुरुष इन दोनों के भेद का ज्ञान हो जाता है नहीं समझे समझ गया तो फिर निरुद्धावस्था वाले ने जो कहा कि दृष्टदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान हो जाता है दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान तो वहां जो है संप्रदा समाधि में भी हो जाती है कुछ हाँ, कुछ रूप में तो वहां पर भी हो गई उस समय में नहीं वहां कुछ रूप में क्या यहां पर तुम्हें कारा के सदभ समर्थम प्रद्युत सद्भूत बोल रहा है कि सद्भूत अर्थ को तो बने वस्तु का जैसा स्वरूप है वस्तु का जैसा स्वरूप है वस्तु का, का जैसा स्वरूप है उस रूप में तो उसी से प्रकट कर देता है इसमें कुछ की तो कोई बात ही नहीं है नहीं समझ में आया नहीं समय उस समय एकाग्र अवस्था में भी वो भेद तो एकाग्र अवस्था में जब वह मेंटल स्टेट होता है एकाग्र अवस्था होती है ये इस वाले एकाग्र अवस्था को नहीं लीजिएगा जो व्यक्ति तो पढ़ता है थोड़ा मोटा पढ़ता थोड़ी देर एक के लिए एकाग्र हुआ वो नहीं वो तो विक्षिप्तावस्था है नहीं, वो तो विक्षिप्त नहीं असली एकाग्र अवस्था जो हाँ है, जो तो जिसके बीच में कोई दूसरा आए ही नहीं हाँ जी तो जो एकाग्र अवस्था वाला जो चित्र है उस एकाग्रावस्था में, में तो जो समाधि लगती है वह समाधि तो सद्भूत अर्थ को प्रकाशित करता है हाँ जी सद्भूत अर्थ ना, को समाधि जो समाधि लगती है जो समाधि लगती है वह सद्भूत अर्थ को प्रकाशित करता है थोड़े देर में पंद्रह मिनट में सद्भूत अर्थ को प्रकाशित करता है वह हाँ सद्भूत अर्थ को प्रकाशित करता है जो जैसा है तो जब जो जैसा है उसको उस रूप में प्रकाशित किया तो आत्मा को भी तो उसी प्रकाशित कर दिया ठीक है हाँ हां जी तो और निरुद्धावस्था में भी यही होता है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान हम कि चित्त की जब निरुद्धावस्था होती है होने पर जो है दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान होता है तो क्योंकि उसमें विषयों का अभाव है उसमें विषय होते हैं इसमें विषय नहीं होते गरा अवस्था विषय होते विषय नहीं होते तो विषयों का लाभ है तो दृष्टा करते स्वरूप अवस्थान होता है प्रतिष्ठा होती है तो फिर दोनों में भेद क्या है प्रश्न समझ में आ गया हाँ जी तो इसका उत्तर ये है इसका उत्तर ये है कि दोनों भेद ये है कि वहां पर वृत्त्यात्मक प्रत्यक्ष होता है वहां पर वृत्ति रहती है ना संप्रज्ञात समाधि में वृत्ति रहती है यहां पर वृत्ति नहीं रहती है जी। वहां पर वृत्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष होता है सदूत का संप्रज्ञात समाधि में भले ही समाधि है पर दोबारा वृत्ति है और वृत्ति के द्वारा वह वृत्यात्मक प्रत्यक्ष होता है परंतु असंप्रजात समाधि में वृत्यात्मक प्रत्यक्ष होता है सीधे परसेप्शन होता है सीधे डायरेक्ट परसेप्शन होता है उसमें वृत्ति कोई काम नहीं करता वृत्ति आई नहीं सीधे हो देखा मैंने उस अवस्था में वृत्ति का कोई काम नहीं उस आत्मा का जान करने के लिए उस परमात्मा को जान करने के लिए वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है समझे नहीं समझ गया समझ गया जी? हाँ तो वो वो सीधे वहां पर आत्मा सीधे स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है या आत्मा स्वरूप में जो प्रतिष्ठित हुए तो वृत्यात्मक रूप में नहीं वहां uh, तो पर आत्मा वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित वृत्ति के निरोध होने पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो वहां पर साक्षात् वह सीधे साक्षात्कार उसका हो जाता है वृत्तियात्मक प्रत्यक्ष नहीं होता वृत्तियात्मक प्रत्यक्ष भी तो होता है ना व्यक्ति का किसी भी चीज को व्यक्ति वृत्ति से भी प्रत्यक्ष करता है विचार करते रहिए विचार से भी आप उस चीज का आपको ज्ञान होगा उस चीज को आप प्रत्यक्ष कर लेंगे समझे नहीं, नहीं मैं समझ गया हाँ तो यहां पर यही कह रहे हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूप उस समय दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान होता है उस समय दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान होता है द्रष्टा के स्वरूप में स्थिति होती है द्रष्टा के अपना जो रूप है उसमें स्थिति होती है और इसका रिजान ने एक और व्याख्या किया ये तो यहां पर मैंने जो अर्थ किया ये तो व्यासभाष के अनुसार किया पर रिजान कहते हैं कि दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान होता है एक होता है के और एक होता है की समझ गया जी हाँ जी जब दो द्रष्टा के स्वरूप में अवस्थान होते कहेंगे तब तो है कि द्रष्टा के अपने स्वरूप में अवस्थान होता है और जब कहेंगे द्रष्टा की स्वरूप में अवस्थान होता है तो द्रष्टा की किसके स्वरूप में अवस्थान होता है तो परमात्मा के स्वरूप में अवस्थान होता है द्रष्टा जो परमात्मा है द्रष्टा जो जीवात्मा है उस दृष्टा के द्रष्टा की परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है हेलो फिर कट गया दोबारा दोबारा कौन करता कीजिए कीजिए कीजिए क्यों कट जाता है पता नहीं क्यों कट गया।, गया।, गया।, गया चलो दब जाता होगा कुछ ना कुछ बस पंद्रह मिनट और है हाँ हाँ तो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान हा तदा मन तब उस समय द्रष्टा के स्वरूप में अवस्थान होता है मैंने जीवात्मा के जीवात्मा के और जीवात्मा की दो तरीके से अर्थ हो जाएगा तो जीवात्मा के स्वरूप में अवस्था किसके स्वरूप में अवस्थान होता है तो जीवात्मा के परमात्मा के स्वरूप में अवस्थान होता है और जीवात्मा की अपने स्वरूप अवस्थान होता है का और कि में यह भेद है फिर कट फिर फिर कट गया फिर कट फिर कट गया फिर फिर कट गया, फिर, फिर कट गया है फिर कट गया जी फिर कट गया हाँ जी थोड़ा दूर करके रखेंगे अच्छा तो, जी हाँ वो थोड़ा दूर करके रखेंगे ना आप वो जो है इसको ये कर दीजिए क्या बोलते हैं कि वो आवाज तेज कर दीजिए और दूर रखिए तो शायद वो नहीं कटेगा रखा हुआ वो जो फोन है अच्छा अच्छा अच्छा आवाज तो, काफी दूर है हाँ जी जी ठीक है तो तदाप द्रष्टू स्वरूपान उस समय जीवात्मा के जीवात्मा की परमात्मा के स्वरूप में अवस्थान होता है स्थिति होती है और जीवात्मा के अपने स्वरूप में होता है दोनों हो जाएगा तो जो कर रहे हैं जीवात्मा के परमात्मा के स्वरूप में जीवात्मा की जो है परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार करता समझ गए हाँ समझ गया दोनों तरफ से आगे पढ़िए एक मिनट अभ्यास भाष से पढ़ू ना आप तो उसके बाद ही। जी व्यासभाष पढ़िए स्वरूप प्रतिष्ठा तदानिम तीय शक्ति यथा क्या बल्ली हाँ स्वरूप प्रतिष्ठा तदानिम, चित्तीय शक्ति यथा कई तो बोल रहे हैं कि यथा माने जैसे जैसे यथा कैवल्य जैसे कैवल्य में जैसे कैवल्य में कैबल्य माने मोक्ष कभी मतलब तो क्या होता है जी मोक्ष मोक्ष तो मोक्ष में क्या होता है मन नहीं में रहता बुद्धि नहीं रहता चित्ते रहता अहंकार नहीं सब का प्रलय हो, हो जाता है नष्ट हो जाता है सो पता है ना क्ष के समय जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है जीव आत्मा उसमें मन नहीं रहता तो मन नहीं रहता तो वृत्तियां भी नहीं रहेगी ठीक है जी तो जैसे कैवल्य अवस्था में आत्मा चिथि शक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है इसी तरीके से जब व्यक्ति के सभी प्रकार के वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो अपने तो तदांगीन उस समय चिती शक्ति जो है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है ठीक है तो यहां यहां पर, यहां पर है। गए यहाँ पर यहाँ पर महर्षि वेद व्यास आत्मा लिखी किए है परमात्मा का यहाँ पर नाम नहीं लिया है तो परतु ऋषिदान जी जो इसका अर्थ किए हैं दो तरीके का अर्थ किए हैं एक तो मैंने वो जो अर्थ किए हैं वो अर्थ किए हैं कि जब सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो जीवात्मा का अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में अवस्थान होता है हाँ नहीं, मैं समझ स्वामी जी ने बहुत भाषा भूमिका में भी किया यही उपासना में हाँ उपासना प्रकरण में जी आप देखिएगा कि वहाँ पर भी ऐसे किया उन्होंने तो तो वही है, उसी के आधार मैं बोल रहा हूं। तो आगे चले हाँ जी चलिए थल। आगे पढ़िए चित्ते तु सति तथा पी नाक त्रहि दर्शित दर्शित विषय वृत्ति हाँ। तो देखिए बोल रहे कि व्युत्थान चित्ते तु सति जब चित्त चित्र अवस्था में रहता है माने चित्त के चित्र अवस्था में रहने पर होने पर चित्ते माने परंतु तू माने परंतु परंतु विस्थान चित्ते सती माने चित्त के विस्थान अवस्था में रहने पर तो आपका कितनी अवस्था थी यहाँ पर अवस्था कितनी थी पांच अवस्था थी क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध तो जब चित्त वित्थान अवस्था में रहता है अर्थात जिस समय मैंने यहाँ पर जो जो जिस जिसमें निरुद्धा निरुद्धावस्था जो है निरुद्धावस्था अवस्था निरुद्धा और अवस्था दोनों ले लेंगे अच्छा हाँ माने उससे भिन्न जो अवस्था है चित्र की वह वित्थान अवस्था है अगर उसको कहते हैं जिस समय वृत्तियों को चित्त उठाता है मतलब आत्मा वृत्ति के के माध्यम से, के माध्यम से से वृत्ति को जब उठा रहा होता है जिस अवस्था में उस अवस्था को कहते हैं अवस्था समझ गए जी समझ गए वृत्तियों को उठाने की अवस्था को हाँ जिस समय चित्त माने मुख्य आत्मा होता है जिस समय आत्मा चित्त के माध्यम से वृत्तियों को उठा रहा होता है जिस अवस्था में या जिस काल में जिस काल में ऐसा भी कह सकते हैं हाँ जी वह विस्थान अवस्था हो गया और वह विस्थान काल हो गया हम ये समझ गया आत्मा चित्र के माध्यम से वृत्तियों को जब उठाता है उस काल को और दशा कह सकते हैं। हाँ तो ये कहता है कि कुछ अर्थ तो दो हो गया व्यवहार काल ये भी अर्थ हो सकता है क्योंकि तो जब योगी भी जब ध्यान करता है और ध्यान जो करता है तो ध्यान की अवस्था मेडिटेशन सब आदि में रहा और जब वह आंख खोलता है और जब व्यवहार करने लग जाता है उन दोनों में अंतर है ना जी हाँ जी तो ये तो व्यवहार काले ऐसा भी कर सकते हैं व्यवहार काल होने व्यवहार काल में होने पर या यहाँ पर विधायक है कि अर्थात ये जो है एक अवस्था और अवस्था से भिन्न जो अवस्था है चित्त की जिस समय वह उठा रहा होता है हाँ तो जी तथापि भवंती मने वैसा होती हुई भी चिटी शक्ति वैसा है भी चिट्ठी शक्ति क्या है अपरिणामी है।, है दर्शित विषय है शुद्धा है अनंता है वैसा होती हुई भी न तथा वैसी नहीं होती है चित्र शक्ति वैसा चिति शक्ति वह शुद्ध है अनंत है पवित्र है परंतु जिस समय उसको चित्त में जब वृत्तियां उठ रही होती है चित्त में जब उत्थान हो रहा होता है वृत्तियां का जब उत्थान हो रही होती है वृत्तियां तो उस समय चित्त का चिति शक्ति जो है चिति शक्ति कैसे में अध्याहार करेंगे चिति शक्ति वास्तव में उस स्वरूप वाला है परंतु उस स्वरूप वाला होते हुए भी वैसा नहीं प्रतीत तो होता है न तथा अनुभव नहीं करता अपने आप को हाँ वैसा हुआ चिटी शक्ति अपने आप को नहीं समझता है चिटी शक्ति नहीं समझती है समझ गए समझ यहां और तथापि भगवंती न तथा वैसा होती हुई भी मने वास्तव में चिटी शक्ति का जो स्वरूप है वास्तव में चिटी शक्ति का जो स्वरूप है वह चिट्ठी शक्ति अप्रति संक्रमा दर्शित विषया शुद्धा अनंता ऐसी होती हुई भी न तथा वैसी नहीं होती है वैसी प्रतीत नहीं होती है समझ गए हाँ जी तो कथम पर ही तो कैसी होती है हाँ भाई वह कैसी होती है तो फिर कह रहे दर्शित विषयत्वात् सूत्र का दिया वृत्ति सारूप मित्र ये सूत्र का मल दर्शित विषय होने से भाई दर्शित विषय होने से पीछे भी दर्शित विषय आया भाई दर्शित विषय का मतलब क्या हुआ बुद्धि के द्वारा जिसके लिए पदार्थ दिखाए जाते हैं पदार्थ जिस बुद्धि के द्वारा जिसके लिए पदार्थ जनाए तो आत्मा के लिए ही तो बुद्धि के द्वारा पदार्थ बताए जाते हैं जनाए जाते हैं नी हाँ जी हमारे लिए ही तो चित्त बुद्धि के द्वारा ही आत्मा के लिए पदार्थ को दिखाए जाते हैं हमारे लिए ही तो बुद्धि के द्वारा पदार्थ दिखाता है ना चित्त बुद्धि चित्र जो है हमें पदार्थ को दिखाता है ना जी हाँ जी तो इसीलिए दर्शित विषय तो बुद्धि के द्वारा पदार्थ को दिखाया जाता है आत्मा के लिए तो अब जो है जब उस अवस्था से भिन्न अवस्था में हो गया जब चित्त की विथाना अवस्था हो गई तो उस समय क्या है जैसा चित्त चित्र के द्वारा मैंने चित्र चित के द्वारा जो मने अर्थ दिखाए जाते हैं चित्र के द्वारा मने दर्शिता जिसके लिए ब, मने विषय दर्शित है तो बुद्धि के द्वारा जिसके लिए विषय दर्शित है तो बुद्धि में जैसी वृत्तियां होगी वैसा ही फिर उसको दिखाई देगा ना जी हाँ जी वह तो क्योंकि वह आत्मा जो है बुद्धि के द्वारा ही विषयों का दर्शन करेगा हाँ अपने स्वरूप में नहीं है अपने तो अपने स्वरूप में जब उसका अवस्थान नहीं है तो बुद्धि तो बुद्धि तो बुद्धि के द्वारा जो है आत्मा जब विषयों का दर्शन करता है तो वह विषयों का दर्शन किया तो वैसे ही अपने आप को समझने लग जाता है बोलते दर्शित विषयत्वा मने आत्मा के लिए विषयों का दिखाए बुद्धि के द्वारा दिखाए जाने के कारण क्या है वृत्ति शाहरुप इतरत्र इतरत्र अन्य अवस्था में इतरत्र मतलब क्या है जी अन्यवस्था, अन्यवस्था, निरुद्धा अन्यवस्था निरुद्धा से भिन्न काल में निरुद्धावस्था से भिन्न अवस्था में निरुद्धावस्था से भिन्न अवस्था में भिन्न अवस्था अवस्था में मान अन्य अवस्था में क्या है अर्थात क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में और एकाग्र भी हो सकता है यहां पर क्योंकि एकाग्र अवस्था में भी वृत्तियां तो रहती है ना जी हाँ, चित्त में वृत्तियां तो होती है पर तो एकाग्र अवस्था वाला है तो क्या है वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के साथ सारूप्य होता है चिती शक्ति का चिती शक्ति जो आत्मा है उस चिती शक्ति का जो है वृत्ति के साथ सरूपता होती है वृत्ति के, के, के साथ समान रूपता होती है चिती शक्ति की अर्थात चिटी शक्ति वृत्ति के साथ समान रूप वाला होता है वृत्ति के साथ समान रूपता होती है नहीं समझे समझ गया बिल्कुल। चिटी शक्ति की जो वृत्ति के साथ समान रूपता हुई हाँ जी सरल भाषा में कि चिति शक्ति वृत्ति के समान रूप वाला होता है जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण अब देखो जैसे मान लो कि एक बच्चा है और एक बच्चा हट कर रहा है कि मुझे चंद्रमा को दिखाओ मुझे चंद्रमा को दिखाओ मेरे पास चंद्रमा को लाओ ऐसा बच्चा हट करता है ना जी हाँ जी तो उसकी माँ क्या करती है एक थाली रहती है और थाली में पानी रख देती है और पानी रख करके पानी जब स्थिर हो पानी स्थिर जब हो जाता है उसमें चंद देखो बेटा इसमें चंदा मामा है तो वो चंदा मामा का दर्शन कराती है देखो वहां से यहां पर आ गया हेलो चलिए जी अब समय हो भी गया है मंत्र पाठ करते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुगछते पूर्णस्य से पूर्णमादा ओम में भावशिष्य ओं